जैसा जयपाल जी ने बताया और भाई निरंजन महावर ने आज सोच की एक और ही दिशा बतला दी है कि ठेठ डूंगरपुर से लेकर के और मे बात तक राजस्थान में अरावली की जो सारी पहाड़ियां हैं यहां प्राचीन काल में आदिवासी जातियां निवास करती थी आज भी करती हैं डूंगरपुर में आदमी भी भील भी जाति मौजूद है जो किसी जमाने में भीलवाड़ा तक जिसका प्रसार था भीलवाड़ा जिला नाम ये बतला था यहाँ भील जाति का प्रसार किसी जमाने में था अब वो प्रसार सिमट करके डूंगरपुर तक ही या कुछ चित्तौड़ उदयपुर के हिस्से तक रह गया है उसके बाद में अजमेर के आसपास के मेर लोग जो मेवों की तरह से बाद में चल करके मुसलमान बनते इसके बाद में मीना का क्षेत्र आता और मीना के बाद में मे का क्षेत्र आता प्राचीन काल में ये सारी जातियां निवास करती थी आज भी बची हुई इन सारी जातियों में परस्पर कोई ना कोई संबंध कुछ ना कुछ जरूर रहे है मेरी इतनी जानकारी नहीं है मुझे इतना पढ़ने का अवसर भी नहीं मिल पाया कि इन सारी जातियों में कितने संबंध या नहीं और ये सारी जातियां जैसा निरंजन भाई ने कहा है कि ये जो लू प्रत्यय है विभक्ति है ये कहीं ये भी संकेत करता ये सारी जातिया बहुत प्राचीन जातिया हो सकता है आर्यो के आने से पहले जो द्रविड़ जातिया हिंदुस्तान में निवास करती थी उन्हीं के कुछ अंशों बीच बीच में आ रही जाति दूसरे जाट गुर्जर जो हिंदुस्तान में बाद में आए उन सब का फैला हो गया लेकिन बीच में ये सारे पॉकेट आज भी बचे हुए हैं जो बहुत प्राचीन काल की आर्यन से आने के पहले की तरफ की जो जातीय परंपराएं या सांस्कृतिक परंपराएं उनकी तरफ संकेत करते हैं जैसा जयपाल जी ने बताया मेयो ये कहते हैं हम राजपूत वंशी और इस बात को बड़े गर्व से कहते हैं देखिये बड़ी विचित्र बात है कैसा एक कल्चर ऐसी कैसी सांस्कृतिक समाज है मेय मुसलमान है लेकिन गर्व से बात कहते हैं कि हम अरब के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि हम तो राजपूत हैं, राजपूतों के वंशज हैं ये मेव जाति में आज भी भावना बनी मुसलमान होते हुए भी जैसा बहुत बार आरोप लगाया जाता है मुसलमान तो अपनी प्रेरणा बाहर को देखता है मेव बाहर को नहीं देते हैं बल्कि इस बात पर गर्व करते हैं कि हम तो यही हिंदुस्तान के रहने वाले मेव छत्रियों के निवासी हैं उनकी ये परंपरा बतलाती है उनकी जो बारह बाल है जिसमें पांच यदुवंशी है पांच तोमर है और दो कछवा मेवो के जो बावन गोत्र उनमें भी कुछ गोत्र ऐसे मिलते हैं जैसे चौहान गहलोत बड़गुजर भाटी ऐसे गोत्र जो राजपूतों के गोतों के समान है 19वीं शताब्दी तक में भी देखिये बहुत दूर की बात नहीं एक बड़ी विचित्र चीज परंपरा में बच गई है 19वीं शताब्दी में लगभग कहना चाहिए डेढ़ सौ साल पहले तक एक ऐसा उदाहरण मौजूद है जब मेवो में और नरू का राजपूतों के बीच में विवाह संबंध हुआ अलवर के जो राजा बगतावर सिंह थे उनकी एक रानी मूसी थी परंपरा में सुरक्षित है वो रानी मेवनी थी जब लोग परंपरा में ये भी सुरक्षित जब राजा बक्तावर सिंह मरे उनका देहांत हुआ उनकी बाकी दो दूसरी थी उन्होंने सती होने से मना कर दिया और वह जो मेव रानी थी वो उनके साथ में सती थी एक राजपूत परंपरा का निर्वाह मेव रानी ने किया जो राजपूत रानिया थी उस परंपरा से पीछे उस मेव रानी के राजा बगतावर सिंह से एक पुत्र था एक पुत्री थी उस पुत्री का नाम चांदबाई था और उस चांदबाई का विवाह ततारपुर के ठाकुर परिवार में हुआ था राजा उसका जो बेटा था उसका नाम बलवंत सिंह था जब बगतावर सिंह जी का देहांत हुआ उसके बाद में कौन राजा बने इस बात पर बड़ा विवाद हुआ लोग परंपरा में कई बार ये कह देते हैं मुंशी तो रानी नहीं थी राजा की रंडी थी या लेकिन इतिहास में जो चीज बच गई है उससे बाधा खंडित तो होती है कि जब पहले ये समझौता राजा साहब के देहांत के बाद में है कि जिस उनके जो भाई के लड़के थे विनय सिंह या बन्न सिंह जो बाद में राजा बनने शुरू में ये फैसला किया गया कि दोनों भाई नाबालिग थे विनय सिंह भी नाबालिग थे बलवंत सिंह भी नाबालिक थे कि दोनों भाई मिल करके राजगद्दी पर साथ साथ बैठे क्या यह संभव था कि यदि मुंशी रानी नहीं होती विवाहिता रानी नहीं होती एक पातर या वैश्या या रंगी होती उसके बेटे को क्या राजपूत सबदार हक देने को तैयार हो जाते बराबर से गद्दी पर बैठेगा फिर आपस में झगड़ा हो और अंत में 1826 सौ ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैसला किया कि अधिकार दोनों का है और इसलिए अलवर में से कुछ हिस्सा काट करके तिजारा के अलग राज्य बनाया गया जिसके राजा बलवंत सिंह बने शर्त यह जोड़ देगी कि बलवंत सिंह को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा और यदि उनके पुत्र होगा तो तिजारा का राज का मालिक होगा नहीं तो अलवर राज्य में वापस मिल जाएगा संयोग का ये दुर्भाग्य बलवंत सिंह के कोई पुत्र नहीं हुआ 1845 में उनका देहांत हो गया और वापस तिजारा का राज्य खत्म हो गया और अलवर में वापस राज में। तो 19वीं शताब्दी तक में जो धारण मौजूद है कि जबकि और राजपूतों के बीच में विवाह संबंध मुसी के बारे में एक लो प्रचलित मेवाद का मुसी मनसा राव की घनो निभाता भर के कारण मतई शब्द है ये घाटा परगने के जो मनसा राव थे उनकी बेटी ये मुसी थी तो एक तरफ तो यह परंपरा भी कुछ मिलते जुलते हैं। और फिर विवाह का भी उदाहरण है।, है लेकिन दूसरे तरह के लोग खुद मेवो से संबंधित ही थे मेव तो नहीं थे खानजादा थे डॉक्टर के अशरफ जो आधुनिक काल में मध्यकालीन इतिहास के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं विश्व विख्यात व्यक्ति थे मध्यकालीन इतिहास के खुद उनकी ये छत्री नहीं है बल्कि उनका ऐसा के आसपास के अशरफ की मान्यता थी उनके एक साथी चौधरी अब्दुल हई साहब ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने अशरफ साहब की मान्यता को प्रस्तुत किया है राजस्थान के जो बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है गौरीचंदरा चंद ओझा वे भी ये मानते मेवो का संबंध शक छत्रपों से था जब शक हिंदुस्तान के राजा बंद विभिन्न इलाकों में मथुरा भी शकों का बहुत बड़ा केंद्र था यहाँ जो उन्हीं से मेवो का विकास है राजस्थान के एक और इतिहासकार जगदीश सिंह गहलोत भी इसी बात को मानते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मेवा मेव जाति वास्तव में बाहर से आई हुई किसी जाति के अंश तीसरा मत जो इनका मीनो से संबंध मानता है मीनो से भी इनका बड़ा संबंध है ये माना जाता है कि मेवो की जो बारह पाल हैं, उनमें से छह पाल मीनों में भी है आधी नेव जाती तो आज भी मीनों से जुड़ी बराबर पाल है इसी तरह गुप्त भी बहुत सारे मिलते जुलते हैं फिर वो दरिया खा का खदावा जिसका मैंने पहले जिक्र किया था दरिया खा का खदावा जैसी लोग गथाओं से मालूम होता है पहले मेव तथा मीनों में भी विवाह संबंध होते थे ये करीब अकबर के जमाने का दोहा प्रचलित है उससे ऐसा मालूम पड़ता प्रता मेवा की ऐसी परंपरा है कि टोडरमल नाम के एक बड़े प्रतापी मेव थे जो अकबर के समकालीन थे उनके बारे में ऐसा दो प्रसिद्ध आधी तो आधा राज तो अकबर बादशाह का था और आधे में पहाट टोडरमल जो पहाट बोध के जो टोडरमल थे आधा राजमल इन टोडरमल के एक मित्र थे बांदाव जो जाति से मीना थे बचपन में दोनों मित्रों ने यह तय कर लिया कि तुम्हारे बेटा होगा मेरे बेटियों को जो तो परस्पर विवाह कर दिया जाएगा टोडरमल के बेटा हुआ दरिया उधर उस बांदा राव के बेटी हुई सस शशि बदनी चंद्रमा जैसे मुखबाली बचपन से ही कहता दोनों का शादी विवाह होना है लेकिन बाद में उस विवाह को पूरा करने के लिए जब शशि बदनी को विदा कराने का सवाल आया उन्होंने मना कर दिया नतीजा हुआ लड़ाई ही और लड़ाई लड़कर के वो जीती ये सारी लोक कथा इस दरिया का खदावा तो लोग परंपराओं से ऐसा सिद्ध होता है कि जैसे राजपूत और मेवो में विवाह संबंधता है उसी तरह और पुराने जमाने में थोड़ा सा पहले मीनों और वेदों में भी विवाह संबंध होते इसलिए ऐसा लगता है मीनों से भी इनका संबंध बहुत गहरा नजदीक का कुछ रहा होगा भारतीय साहित्य में एक बात की तरफ तो और इशारा करना चाहता कि भारतीय साहित्य में मत्स्य जनपद का बड़ा पुराना उल्लेख मिलता है वेदों में मिलता है पुराणों में मिलता है बहुत लंबा चढ़ा मिलता है आप जरा ध्यान दीजिएगा मत्स्य शब्द का अर्थ क्या है मत्स्य शब्द कार्थ मछली है इसी का एक दूसरा पर्याय मीन शब्द है और एक मीन नाम से मीना जैसी मीना उस सारे प्रदेश को जो का पुराना जनपद था वो लगभग आज सारी मीना जाती बसी है। मेरा हो सकता है यहाँ कोई ऐसी जाति बस्ती थी जिसका टोटम जिसका चिन्ह मछली या मीन था और उसी और के आधार पर मत्स्य जनपद बन और वही जाति आगे चल करके मीना के नाम से प्रसिद्ध हुई और इन मीनों से भी, मीने मेवात और ये जो पक्ष जनपद है, है बिल्कुल जुड़ी हुई है मीना के बाद में इसलिए इस इस हम सब ये जानते हैं कि कछवाहासवीं शताब्दी में कछवा राजपूत इसी इलाके में है जिसे आज हम ढूंढार इससे पहले सारा जो ये ढूंढार था मीना भाटी थे यहाँ बड गुजरों का राज्य था मीनों का राज था मीनों से बल्कि जो लोग कथा बची हुई है महासुते मनुम छल करके मीनों के साथ में एक ग्वालियर से जो कछुआ था उनका कौन सा मैं नाम ढूंढा वो यहाँ पर आया मीनों ने उसको पाला था बड़ा होकर के उस कछुआ राजपूत मीनों से दगा की और दगा करके उन्होंने राज छीन लिया तो यहाँ पर पहले सारा राज मीनों का राज था बाद में जब कछुआ राजपूत यहाँ पर आया अब उन्होंने राज सत्ता छीन ली हमारे समाज में तो जैसी राजसत्ता छीनती है तो जातियों का नीचे आने लगती है और मीना जाति जो कभी राजा जाती थी वो एग्रीकल्चर कॉम बन गई और भी ऐसे लोग रहेंगे जो की जिनके पास जमीन ही नहीं थी वे एग्रीकल्चर भी नहीं बन सके वो लूट लूटमार मीने कहने लगे भी हो सकता है कि कुछ मीने का जो बड़ा प्रदेश था, उस समय बड़े जंगल थे पहाड़ थे इस मेवात के बिहड़ प्रदेश में आ गए और आज जो मेवों के बीच में जो मीनों के गोत मिलते हैं पाल मिलते हैं ऐसा संभव हो सका कई सौ वर्ष पहले बहुत सारे मीने मेवात के प्रदेश में आए यही पर बस के बाद में जब यहाँ के लोग मुसलमान बने तो वो भी साथ साथ में मीणे भी मुसलमान बन गए और मेवों का हिस्सा बन गए इसलिए वहां पर आज मीनों में दिखाई देता हो सकता है राजपूतों के बारे में भी ऐसा होगा बल्कि इतिहास में एक चीज तो सुरक्षित ही रह गई है भरतपुर में बयाना जादू जादुवंशी जादु राधाओं का रास्ता जदुवंशी राधाओं का रास्ता बाद में मोहम्मद गौरी के जमाने में वो लोग पराजित हो गए बयाना के जदुवंशी राजपूत हार गए हार करके वे लोग मेवाद की तरफ आ गए और यहाँ तिजारा की पहाड़ियों में बस गए। उन्हीं में से एक थे बहादुर नाहक ये शताब्दी की बात है शताब्दी में उन खानजादों में जो मे मुसलमान बनकर के खानजादे बने उनमें बहादुर नाम के एक वीर जो एक जमाने में बड़े महत्वपूर्ण हो गए थे जिन्होंने दिल्ली के सल्तनत के राजाओं को बदलने बदलने में बड़ा योगदान दिया तो राजपूतों का एक हिस्सा ये ऐतिहासिक प्रमाण बचा हुआ है कुछ राजपूतों का एक वर्ग हार करके मेवाक में आ गया इसी तरह हम जानते नहीं क्या पता कोई तोमर वंशी दूसरे वंशी जो राजपूत हैं वे भी हार करके आगे मेवा, मेवा तो, तो शर्ण स्थलित ही सबके जंगलों के कारणों के कारण वे सब लोग भी यहाँ बस गए हूँ और उस वजह से मे लोगों के बीच में आज भी ये सारे बोत बोथ मिलते हैं तो मैंने अपने इस पर्चे के दूसरे हिस्से में इन सारी चीजों पर विचार किया एक बात और ध्यान दे गई है बुलंद जिला की जो पुरानी बंदोबस्त रिपोर्ट है उनमें यह उल्लेख मिलता है जो जातियों का वर्णा था अंग्रेजों के जमाने की कि एक मे ओ नाम की जाति बुलंदशहर में थी ऐसी जाति जिसके नाम के साथ मेहू भी जुड़ा हुआ है और मीना शब्द भी जुड़ा हुआ है तो इन सारी बातों से ऐसा लगता है कुल मिला मैंने अपना अनुमान प्रकट किया है कि वास्तव में मे जनजाति है पुरानी जाति है जनजाति है ट्राइब है लेकिन इतिहास के दौरान में उसमें मीनों के हिस्से भी शामिल हुए हैं राजपूतों के हिस्से भी शामिल है बल्कि लगता ऐसा जैसे कुछ और जाति भी शामिल हुए मैं जो किताब पढ़ा था शमसुद्दीन की उसमें गोत्रों की पूरी सूची है उसको पढ़ते मालूम पड़ा एक गोत्र जाटो का गोत्र भी मेहू में मिलता है इसी तरह से बड़ी अजीब बात है गौड़ गोत्र मिलता है, मेवन के जो गोत्रों की इसमें भी शामिल है। और एक गोत्र का नाम है ऐसा लगता है ये सारी चीजें कहीं संकेत करती है कि क्या ब्राह्मणों का भी कभी कभी कोई परिवार यहाँ मेवात मा करके फस गया था जो बाद में मेव जाति में शामिल होगा लेकिन सब चीजों का कोई प्रमाण नहीं है यह केवल मेरा अनुमान है गोत्र इशारा तो करते हैं, लेकिन गोत्र कोई बात नहीं माननी चाहिए कुछ ऐसा प्रसिद्ध है कि फिरोज शाह जो सुल्तान थे उनके जमाने में बेव मुसलमान बने बल्कि कुछ इतिहासकारों ने तो तारीख ही घोषित कर दी है कि तेरह सौ साठ ईस्वी में बेव मुसलमान बने मैंने जो पढ़ा मेरे मन में ये बात ने पर दमन किया बाद में सैयदों के जमाने मुबारक शाह आदि के जमाने में मुकाबला हुआ लेकिन फिरोज शाह ने मेवों पर हमला किया ऐसा कोई उल्लेख को नहीं, नहीं मिलता है इसलिए ऐसा नहीं लगता फिरोज शाह के जमाने में किसी आक्रमण की वजह से बलपूर्वक भाई धीरे धीरे में, धीरे धीरे मुसलमान बने कुछ लोग ग्यारहवीं ये ये, ये शताब्दी से, से शुरू हुआ और औरंगजेब के जमाने तक ये काम चलता पांच सौ छह सौ वर्षो तक धीरे धीरे मेव जाति का धर्मांतरण होता रहा कुछ लोगों का ऐसा विचार है इस सारे काम में जो सूफी संघ थे आज भी वेव में जो अजमेर के खौजा साहब है उनकी बड़ी मान्यता है इसी तरह के एक दूसरे संत जिन्हें हजरत सालार कहते हैं हजरत मीरा इस तरह के जो दिल्ली अजमेर के बीच में जो बसे सूफी संत थे उन्होंने मैं समझता हूं, उन्होंने प्रेम के संदेश के द्वारा दूसरी बातों के द्वारा धीरे धीरे देव को बदला एक बात की तरफ मैंने और इसमें ध्यान दिया है कि जो मुसलमान धर्म है मूल रूप से मुसलमान भी ट्राइबल इस्लाम धर्म ट्राइबल रिलीजन है वहाँ की जो बदू कबीला था उसके बीच में से इस्लाम पैदा हुआ था और इसलिए एक कबीले में से पैदा होने के कारण और दूसरे धर्मों की तुलना में आज भी इस्लाम में जो भाईचारा है इक्वलिटी जो समानता है पे उस पर और धर्मों की ज्यादा में मुसलमानों में ज्यादा जोर दिया जाता है हमारे ये मे भी चूंकि ट्राइब थे इसलिए मुझे मेरे मन में ये बात आती है की चूंकि इस्लाम एक ट्राइबल रिलीजन था इसलिए एक कारण यह भी रहा था ट्राइबल रिलीजन जो मेवों की अपनी परंपरा के अपने स्वभाव के ज्यादा अनुकूल था अपने ट्राइबल नेचर के ज्यादा अनुकूल था उसने भी भारत प्ले किया कुछ इस बात ने भी प्ले किया था मुसलमान राजधर्म बन गया था दिल्ली के राजाओं का धर्म था उन कई कारणों से धीरे धीरे मेवों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन होगा लेकिन जैसा जयपाल जी ने बताया कि मेवो ने औपचारिक रूप से तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया है लेकिन पूरी तरह से आज भी मेवो को मुसलमान नहीं कहा जाता ऊपरी जो ढांचा है वो तो मुसलमान जैसा है लेकिन जैसे हम विस्तार में जाने लगते हैं आज भी ऐसा एक भाई का नाम हिंदू मिलेगा एक भाई का नाम मुसलमान मिलेगा इस बीसवीं शताब्दी में सारे तबलीग वालों मुस्लिम लीग वालों की कोशिश के बावजूद भी अब भी ऐसा मौजूद है मेवों में अर्जुन जैसा नाम अमर सिंह जैसा नाम बहुत मिलते हैं और बहुत क्या मिलते हैं एक भाई हो सकता है उस्मान हो दूसरा भाई अमर सिंह हो ऐसे मेवा में आज भी उदाहरण मिल सकता है फिर इस्लाम में तो स्त्री के लिए बुरका लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद मेवनी ने आज भी बुरके को स्वीकार नहीं किया है वो जो वहां इस्लाम में जो स्त्री का जो नीचा स्थान है उस स्थान को स्वीकार नहीं किया पर्दा तो करने लग गई लेकिन पूरे शरीर को ढक्कर के बुरका पहने ये मेनी को या मेहू आज भी स्वीकार नहीं किया इसी तरह और बहुत सारी चीज जिससे मालूम पड़ता है की मुसलमान धर्म स्वीकार करके भी मेवो ने अपनी जो जनजातीय विशेषताएं मूल विशेषताएं थी उनको पूरी तरह से नहीं छोड़ा है आज भी वो रिलीजन की दृष्टि से धर्म की दृष्टि से एक मिक्सड ग्रुप है और इसी वजह से मेवात में जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बतलाया था कि के धर्म में जो अंतर धर्मी चीजें मिलती हैं जो धार्मिक सीमाओं को जो तोड़ने वाली चीजें मिलती है उसका मूल कारण उनके जनजातीय स्वभाव में है कि मुसलमान होकर के भी उन्होंने मुसलमान धर्म को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया अपनी जो देश की चूंकि इस देश के वे मूल निवासी है इसलिए अपनी पूरी परंपराओं को उन्होंने आज भी पूरी तरह से नहीं छोड़ा एक इसके बाद में जो चौथा खंड है इसमें मैंने थोड़ी इतिहास की चर्चा की है पढ़ूंगा नहीं मैं थोड़ा आपको जबानी बतलाऊंगा सारे जो फारसी इतिहासकार हैं, उन सब में बराबर ये मिलता है जैसे सबसे पहले मोहम्मद गौरी के हमले के बाद में यहाँ पर मुसलमानी सत्ता जो पहले तुर्क वाले थे तुर्क सत्ता हो गुलाम मंच कहते हैं सबसे पहले अल्तमश ने मेरी पर ध्यान दिया और उन्होंने मेवात को बयाना वालों को पराजित किया थानगिरी वालों को पराजित किया मेवात को ही पराजित किया लेकिन मेव कॉम इतनी आसानी से पराजित होने वाली नहीं थी जैसे अल्पमश मरे, उनके जो बच्चे थे कमजोर थे मेव फिर आ जाए बलवन ने फिर बड़ी क्रूरता सेन का दमन किया उसके बारे में बड़ी कथाएं। किस तरह से बलवन ने बार बार हमले किए और क्रूरता से दबाया दिल्ली पकड़ कर के लेके बहुत बड़ी संख्या में वहां मारा गया पीटा गया और पूरा एक टेरर या आतंक उन्होंने मेवात पर जमाने की कोशिश की यही नहीं बल्कि बलबन ने इस समस्या को जड़ से सुलझाने के यहाँ जंगल काटे यहाँ की बसावट बढ़ाई गोपालगढ़ नाम का एक नया किला बनवाया और वहां पर अफगान सैनिकों को तैनात किया उसका नतीजा निकला करीब डेढ़ सौ तक मेवात में शांति बनी खिलजियों के जमाने में कुछ बहादुर खान नाहर के बाद में सैयद उनसे बहादुर खान के जो पोते थे जल्लू कद्दू जिन्हें फारसी इतिहासकारों ने हिकार नाम जलाल खान और जलाल खान और कादिर खान थे उन उन्होंने मुकाबला किया इसके बाद में बाबर के जमाने में हसन का मेवाती ने मुकाबला ने सब जानते हैं इसके बाद में जब मुगल सत्ता मजबूत हो गई तब मेव शांत रहे लेकिन जैसे ही कमजोर पड़ने लगी औरंगजेब के जमाने में फिर मेवात में विद्रोह इकराम खान के नेतृत्व में मेवात मेवाकमय विद्रोहा जब अलवर और भरतपुर के राज अलग बन गए तो वो अलवरा भरतुर से लड़ते रहे बगतौर सिंह के जमाने में अपनी जो कॉलोनी रघुनाथगढ़ यहाँ विद्रोह सिंह के जमाने में और बल्कि बीसवीं शताब्दी में यासिन खान के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई अलवर के राजा जयसिंह के खिलाफ तो मेवों का ये जो लंबा इतिहास है ये बराबर ही दिखलाता है यह कौम आजादी को बहुत पसंद करने वाली रही जब भी अवसर मिला इनको पराई सत्ता किसी की सार्वम सत्ता स्वीकार नहीं थी और ये लोग बराबर विरोध करते रहे अंत में मेरा अंतिम हिस्सा है जिसमें मैंने कुछ अपने निष्कर्ष निकाले हैं थोड़ा सा मैं इसको पांच सात मीटर पढ़ा मेय जाति का मूल जनजाति है अन्य जातीय तत्वों के समावेश से उसकी मूल जनजातीय प्रकृति नष्ट नहीं हुई है मीना जातीय तत्व तो जनजातीय तत्वों की अनुकूलक मीना खुद ट्राइब है मेयू भी ट्राइब है राजपूत जातीय तत्वों की पृष्ठभूमि में भी जनजातीय तत्व तो सक्रिय हैं हिंदुस्तान के एक वर्ग हिस्टोरियंस का ऐसा है जो मानता है मध्यकाल में अनेक सामाजिक आर्थिक ऐतिहासिक कारणों से मेव जाति की जनजातीय प्रकृति लंबे समय तक सुरक्षित रही उन्नीस शताब्दी में मेव जाति का अंग्रेजी सत्ता और उससे जुड़े आधुनिक प्रभावों से संपर्क पिछले डेढ़ सौ और दो सौ वर्षो में काफी बदलाव आ हैं लेकिन फिर भी मेवो के भीतर कहीं संस्कार में आज भी जनजातीय तत्व मौजूद हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से मेव जाति आज भी पूरी तरह से जिसे मॉडर्न कास्ट कहते हैं जैसे जाट और बुजुर्ग काफी हद तक कास्ट बन गए हैं मेव अभी भी पूरी तरह से कास्ट नहीं बन पाए हैं वो ट्राइबल और कास्ट की बीच की स्थिति में अटके गए हैं यदि धीरे से कहीं भी उनको भीतर से जाके तलाशा जाए तो उनमें ट्राइबल संस्कार बार बार प्रकट होते हैं मध्यकाल में मेघ जाति का मुख्य केंद्र आवरेज रहा जयपाल जी ने बताया उन्होंने बताया मैंने ये निष्कर्ष निकाला चूंकि आवरेज का जो प्रदेश था यहाँ मलेरिया का बड़ा प्रकोप था यहाँ पर पानी खारा है नौगाव से आगे जाती सारे हरियाणा में पानी खारा मिलता है पानी खारा है मलेरिया का बड़ा प्रकोप रहा और दलदली प्रदेश भी था इस कारण एग्रीकल्चर का जितना विकास होना चाहिए था जो बाहरी इलाकों में हो में एग्रीकल्चर का उतना ज्यादा विकास नहीं होता खुद की भी अपनी परंपरा रही उन्हें भी ट्राइबल थे उन्हें भी साहसी कार्य ज्यादा पसंद आते थे सारे मेय खेती में नहीं लगे धीरे धीरे काफी लगे लेकिन पूरी तरह से नतीजा ये निकला कि और सारे मध्यकाल में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी आर्थिक कामकाज थे उसका मुख्य केंद्र खेती था खेती का यहाँ पूरा डेवलपमेंट नहीं हो सका खेती का जब पूरा डेवलपमेंट नहीं हो सका आर्थिक विकास नहीं हो सका तो सामाजिक दृष्टि से भी विकास में बाधा हुई सोशल वैल्यूज में उतना जल्दी से चेंज नहीं हुआ जितना दूसरे इलाकों में दिखलाई देता ये जो कुछ आर्थिक कारण थे ज्योग्राफिकल जो आर्थिक कारण थे उससे मेओ जाति में जो पुरानी चीजें थी जिसमें ट्राइबल संस्कार कहेंगे वे बचे रहे मेओ का पूरी तरह से आधुनिकरण तो हुआ लेकिन पूरी तरह से आधुनिकरण नहीं हुआ जैसा कि अहिरों में दिखलाई देता है या कि जाटो में दिखलाई देता है ये कुछ जोग्राफिकल कारण मेवो के बीच में काम करते रहे अंत में अपनी जनजातीय प्रकृति के कारण मेव शताब्दियों तक केंद्रीय सत्ता का विरोध करते रहे अभी हिस्टोरिकल रीजन है मध्यकाल में उसने लंबे समय तक संघर्ष किया मे, लेकिन मेओ जाति चूंकि इकोनॉमिकली, सोशली बहुत डेवलप नहीं कर सके इसलिए जाटो ने अपना राज्य बना लिया नरू का राजपूतों ने अपना राज्य बना लिया मेओ अपना राज्य नहीं बना सके जो बहादुरी में कोई कम नहीं थे क्योंकि खुद उनके ऊपर वर्ती थी मेो का जो ट्राइबल स्वभाव है वो किसी एक सार्वभम सत्ता को एक ऐसा राजा जो सब पर शासन करे ये मेो को पसंद कमाता था हर पाल का अपना चौधरी है और जितनी भी पाल सब चौधरी में कोई छोटा बड़ा नहीं है सब चौधरी बराबर सारे चौधरी के ऊपर कोई एक चौधरी बन जाए ने इस बात को ज्यादा पसंद नहीं किया इसलिए और, का और दूसरे कारण भी जुड़े लेकिन मेव जाति के मौखिक साहित्य में शौर्य तथा वीरता के महत्ता के मूल्य में यह बहुत सारी चीजें काम करती नजर आती है जनजातीय संस्कार केंद्रीय सत्ता के दीर्घकालीन संघर्ष की परंपरा और ये जो संघर्ष ये मेवो की जाति अस्मिता का प्रतीक बन गया आज मेव इस बात को बड़े गर्व से कहते हैं हमने राजाओं की खिलाफ होती में गौरव की भावना पैदा करती है मेवात के में जिस वीरता, का गया, वीरता का जो रूप दिखलाया गया आज कोई उसका महत्व नहीं रह जाए आज जो एक व्यक्तिगत वीरता थी मे राजपूत की तरह से मेू भी पैर पीछे नहीं रह इन सारी चीजों का आज एकदम एक व्यापक संदर्भ में देखे युद्ध के सारे तरीके बदल गए ऐसी वीरता का आज कोई महत्व नहीं रह गया तो तो इसकी प्रासिकता तो नहीं रह तो तो है लेकिन जाति की प्रकृति मेो जाति के भीतर जो जनजातीय संस्कार आज भी बचे में वे उन जनजातीय संस्कारों को मनोवैज्ञानिक तरीके पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह सारा का सारा वीर काव्य कहीं ना कहीं पुष्ट करता है इसलिए मेयो के बीच में यह सारा साहित्य लोकप्रिय बना हुआ है इस तरह से मैंने अपने परिचय में कुछ बातों पर विचार किया है मेरा मूल विषय जैसा मित्र जानते हैं मैं हिंदी का अध्यापक हूँ अपने क्षेत्र से बाहर जाकर के दूसरे क्षेत्रों में मैंने कुछ पढ़ने लिखने सोचने का प्रयत्न किया पता नहीं कितना सही है या कि गलत है ये सब तो आप लोग विचार करेंगे धन्यवाद जुग मंदिर तय जी का आनेख आप हाँ लोगों ने सुना काफी विस्तार के साथ उनने कई मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से इस आलेख में संजोया है और दरअसल ऐसी जो जनजातियां या जातियां हैं जिनका लिखित इतिहास बहुत उपलब्ध नहीं है और कुछ इतिहास लिखने की कोशिश अंग्रेजी विद्वानों ने अंग्रेज विद्वानों ने की है उसके आधार पे ही हम उनको देखते हैं तो उसमें एक खास बात तो ये है कि अंग्रेजों की जो स्टडीज हैं उसमें उनने विभक्त करने वाले जो तत्व हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया है और जातीय पहचान के नाम पर जातीय पहचान को जाति अहंकार में बदलने की कोशिश की है जिससे कि जातिया विद्वेश ग्रहण करके आपस में संघर्ष करें और जैसे मेरे ख्याल से टैल ने जब ये परिपत्र याद या तैयार किया तो, तो पुस्तक को पढ़ते पढ़ते जो उनके मन में ये बात आई कि मेवों का राज्य नहीं बन पाया तो मेवों का राज्य नहीं बन पाया ये या मेवाद की एक अलग पहचान बननी चाहिए या ये आज फिर से हमारे यहाँ जो अंग्रेज एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं उनके जितने अध्ययन हैं उसके आधार पे जो हमारे देश के खिलाफ जो हमारे शत्रु हैं शत्रु देश हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस भावनाओं को इस प्रवृत्ति को ज़्यादा बढ़ाएं दरअसल मैं तो ये देख रहा हूं कि मेो में समन्वय के ज्यादा तत्व विद्यमान है विद्यमान है जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण बात है का राज्य नहीं बन पाया या वो शासक जाति नहीं थी बहादुर जाति हुए हो, होते हुए भी मेरा ख्याल है कोई अफसोस की बात नहीं है ट्राइबल सोसाइटीज में लीडरशिप का जो विकास है वो उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है और उस तरह की लीडरशिप मेव जाति में विकसित नहीं हुई जो कंपेरेटिवली ज्यादा बैकवर्ड गोंड जाति में भी हो सकी और गोंड राजा कई वहां पे हुए तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि राजा होता मेव का तो उनमें हरार्कीज ज्यादा होती दमन ज्यादा होता और ये एक अच्छी बात है कि इस तरह का राजवंश मेव में विकसित नहीं हुआ उसके लिए कोई अफसोस करने की बात नहीं होनी चाहिए दूसरी बात यह है कि यहां में जो एक दोहा दोहायल जी ने कोट किया है जिसमें काली कीच के समान संतान की आकांक्षा की गई है मेव एक सुंदर जाति है उसके नाक नक्श जो है वो शार्प हैं, ऊंचा कद है और गौर वर्ण है या गेहू वर्ण है मैंने जो मेवों की फोटोग्राफी भी की है और जगह जगह उनसे उनको देखा है उसमें यानी उत्तर भारत की जातियों से वो ज्यादा नजदीक मालूम पड़ते हैं फिर भी कहीं कहीं उनकी जातीय स्मृतियों में कालेपन को लेकर के सावना भी नहीं कालेपन को लेकर के काली कीच के सदृश संतान हो कहीं कहीं कहीं जातीय स्मृतियों में वह बात है जो उनको प्राचीन द्रविड़ियन जातियों से प्रेरणा लेने की ओर प्रेरित करती है और मैं ये समझता हूँ कि मीरा के और मे जो मित्स हैं और उनका जो लोक साहित्य है उसके माध्यम से मैं हो जाती का अध्ययन किया जाना चाहिए और उसमें जो एकता के सूत्र हैं वो ज्यादा हेल्दी हेल्थी ज्यादा प्रेरक हैं हमें उनको पकड़ना है उनको संजोना है ये क्या थे कौन सा पृथक रूप था और वो कैसे मतलब वो हो गया कैसे परिवर्तित हो गया शायद ये बात इतनी आज महत्वपूर्ण नहीं है दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि मध्य युग में जिन हिंदू जातियों ने इस्लाम को स्वीकार किया वो ब्राह्मणिकल दमन के कारण से किया और उसमें अधिकांश जातियां जो थी वो दस्तकार जातियां थी बुनकर थे चमड़े का काम करने वाले लोग थे और दूसरी दस्तकार जातिया थी मेव जाति जो है वो कोई दस्तकार जाति नहीं है और फिर यदि उनने दमन की वजह से धर्म परिवर्तन नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि हिंदू धर्म के छुआछूत की वजह से भी है ना या उस ऊंच नीच की भावना से भी उनने धर्म परिवर्तन नहीं किया है और क्यों किया है शायद आज ये कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि धर्म अपनी जगह है मेो ने संस्कृति को बचा के रखा है जहां धर्म संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है फंडामेंटलिज्म आज जिस तरह से संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है वहां यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि मेो ने इस्लाम धर्म के बावजूद भी अपनी संस्कृति के अच्छे और स्वस्थ तत्वों को सुरक्षित रखा है हम लोगों ने आ, उन्नीस सौ सक, अस्सी में एक एशियन ड्रामा एशियन फोक ड्रामा वर्कशॉप रायपुर के पास एक जगह की थी जिसमें इंडोनेशिया थाईलैंड मलेशिया आ, जापान और सिलून इन देशों के नाट्यकर्मी जो कि लोक नाट्यकर्मी आए थे तो अब ये देखिए कि भारतवर्ष से इन दक्षिण पूर्व के देशों में और सुदूर पूर्व के देशों में बुद्धिज्म गया तो मैंने जो वहां से लोग आए हुए थे उनसे पूछा कि आप बुद्धिस्ट हैं लेकिन आप रामलीला या रामलीला से संबंधित थिएटर करते हैं तो उनने कहा कि क्या हुआ बुद्धि जो हमारा धर्म है लेकिन हम एक व्यापक सुदूर पूर्व संस्कृति के अंग हैं और भारत उसका किसीन किसी रूप मूल या केंद्र है इसलिए तमाम उन मिथकों को और उन सांस्कृतिक परंपराओं को हम कैसे छोड़ सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो की वो इंडोनेशिया के दल के लोगों ने की उनने ये कहा कि वो सब मुसलमान हैं इंडोनेशिया के लोग लेकिन वो सांस्कृतिक रूप से वृहत व्यापक भारतीय संस्कृति को अपने मूल में संजोए हुए हैं और वो सारे जो थिएटर करते हैं वो रामलीला राम कथा से संबंधित थिएटर है नाट्य है उनने ये कहा कि धर्म अलग चीज है संस्कृति अलग चीज है हम धर्म के स्तर पे मुसलमान हैं लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो ये है जो हम कर रहे हैं जिसको हमने समझोया हुआ है उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं तो किसी भी जाति की पहचान उसकी संस्कृति उसकी सांस्कृतिक धरोहर के बिना नहीं हो सकती और मैं समझता हूं कि उसकी पहचान उसी सांस्कृतिक धरोहर से की जानी चाहिए धर्म से क्योंकि धर्म एक बहुत ही नकली किस्म का आवरण है जो विभक्त करने वाला है और ये जो, ये जो बात बात इस, बड़, इस बात से बड़ी कोई झूठ नहीं हो सकती जो ये कहते हैं कि धर्म आपस में बैर करना नहीं सिखाता मैं समझता हूँ कि ये इतनी मिथ्या बात है सारे के सारे जो आज झगड़े हो रहे हैं विभक्ति की जो बातें हो रही है वो धर्म के ही नाम पे हो रही है संस्कृति जोड़ने वाली चीज है और हमें हमारे अध्ययन में संस्कृति के मूल तत्वों को स्रोतों को इनको देखना चाहिए यही मैं इस पर्चे के बाद कहने के लिए प्रेरित हुआ हूँ और मैं आप लोगों से कहूँगा कि संक्षिप्त में आप अपने प्रश्न यदि दयाल जी के पर्चे पे कोई करना चाहें और दायल जी से भी निवेदन करूँगा कि बहुत संक्षिप्त में जवाब दें क्योंकि आगे भी कई वक्ता हैं जो बोलेंगे तो कोई यदि किसी की कोई शंका हो आशंका हो तो पूछ सकते हैं साहब ने मेव जाति और उनकी सांस्कृतिक जो संरचना है उस पर बड़े स्पष्ट तरीके से विचार व्यक्त किए हैं उनसे एक बड़ा बिंब हमारे मन में बना है कुछ बातें टायल साहब ने यहां उठाई हैं, मुझे एक बात नहीं उस विश्वास नहीं होता है उसको उठाना चाहूंगा जैसे राजपूतों का और मेवों का संबंध निश्चय ही राजपूत और मेवों का संबंध हो सकता है राजपूतों का प्रभाव मेव पर हो सकता है मेव का प्रभाव राजपूत पर हो सकता है ये दोनों प्रभाव काल इस महाकाल यात्रा में जो हजारों वर्षों से चल रही है हिंदुस्तान में उस हजारों वर्षों की काल यात्रा में कुछ भी शुद्ध नहीं है हजारी प्रसाद जी के मुझे शब्द याद आते हैं उन्होंने लिखा है कि संस्कृति में कुछ भी शुद्ध नहीं होता है प्योर कुछ भी नहीं होता है सब कुछ अविशुद्ध होता है मिलावटी होता है मिश्रित होता है इसलिए जो लोग शुद्ध की परिकल्पना करते हैं वे लोग किसी सही निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुंच सकते संस्कृति के बारे में हमें ये विचार करना चाहिए अन्यथा जो भी महावर साहब ने ये प्रश्न उठाया कि कुछ ऐसे देश है जो हमारे देश को आज भी विभाजित करना चाहते तो हमें जो सामासिकता है उस बारे में विचार करना चाहिए मैं इस बात को तो स्वीकार करता हूं कि राजपूत और मेव का संबंध रहा है लेकिन 19वीं शताब्दी का जो उदाहरण टायल साहब ने चुना बख्तावर सिंह जी का उसको स्वीकार करते हुए मेरे मन में शंका होती है इसलिए होती है कि उन्नीसवी शताब्दी का जो इतिहास है पहली बात तो यही कि राजसत्ता का चरित्र और लोक का चरित्र इन दोनों चरित्रों में बिल्कुल विरोध होता है एक दूसरे के दुश्मन होते हैं बख्तावर सिंह राजसत्ता के प्रतीक है और मेव और वह कृषि से जुड़ी हुई राजपूत जाति लोक सत्ता से जुड़ी हुई है लोकसत्ता में और राजसत्ता में इसलिए लोक सत्ता को नापने के लिए लोकसत्ता के चरित्र का विश्लेषण करने के लिए हमें कभी राजसत्ता के मानदंडों को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि राजसत्ता में तो बहुत पहले एक ऐसा अवसरवाद रहा है कि उन्होंने अपनी राजसत्ता को बचाए रखने के लिए जने कितने तरह के समझौते किए राजसत्ता का चरित्र कोई नैतिक सरोकारों से जुड़ा हुआ चरित्र नहीं होता देखे। देखे। दाँगे। दाँगे। तो यह मेरा प्रश्न है कि हम इस पर विचार करें कि 19वीं शताब्दी में शायद राजपूत और बेबों का वैसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जो लोग के स्तर पर उनको जोड़ता प्रमाण केवल एक ही सांस्कृतिक रूप से मिल सकता है वह है उदारता का प्रमाण जो कट्टरता को त्यागने की बात लोक में होती है उससे ही उस बात को जोड़ा जा सकता है अन्यथा एक प्रमाण से संबंध स्थापित करना लोक और राजसत्ता दोनों के संबंध को ठीक ठीक नहीं समझना है धन्यवाद ऐसी है राजा जो हुआ करते थे वो जाति से ऊपर अपने को मानते थे और वो विभिन्न जातियों में विवाह करते थे उनके विवाह संबंध अपनी जाति के बाहर भी होते थे इसलिए ये अंतर जातीय संबंध की तरह से नहीं देखा जा सकता ये बात ठीक है बाकी मे और राजपूतों के जो तो सम्बन्धन जी ने उनके गोत्रों के आधार पे कहे हैं वो बात महत्वपूर्ण तो है अध्यक्ष जी मैं टायल साहब के इस पेपर में चार पाँच बातों को जोड़ना चाहूँगा पहली बात तो यह है कि जो मेवाद का क्षेत्र माना गया उस सारे क्षेत्र को केंद्र बिंदु मान के अभी मेवात का इतिहास पहले 100 साल पहले जो एक पुस्तक लिखी थी वो हिंदी में अनुवाद से प्रकाशित हुई थी। दूसरी ये कि चौधरी रहीम खां जो एम भी हैं इस समय उन्होंने मेवाद को केंद्र मान के इतिहास दोबारा से लिखने का प्रयास किया और वो शायद पूरा कंप्लीट कर चुके हैं उनके साथ सरदार खां और अला बख्श कामा के दोनों काम कर रहे हैं और ये सरदार खां तीसरी बात ये है कि इस जो हम लोग मेवाद की जो कल्पना को लेकर के चलते हैं तो जब हम मेवाद पर कोई भी विषय की चर्चा करें तो निश्चित रूप से उस इलाके के लोगों को भी हमें जोड़ना चाहिए ये दरअसल में हमारे इस सेमिनार की कमजोरी है कि हम कामा के क्षेत्र के कोई आदमी या जो फिरोजपुर और हथीन और पलवल और आपका पहाड़ी और ये जो नगर है उस क्षेत्र के लोग हैं उनको ना बदलाव है तीस चौथी जो बात है वो ये भी है कि ये जो ऐतिहासिक प्रसंगों को हम लोग ले रहे हैं वो सारे ऐतिहासिक प्रसंगों पर पूर्ण रूप से रिसर्च करने की ज़रूरत है शोध करने की जरूरत क्योंकि मेओ के बारे में सिर्फ एक पुस्तक अंग्रेजी में तसे के मिलते उसके बाद मेओ के बारे में कोई अधिकतर रूप से जानकारियाँ उपलब्ध नहीं है और लिखित जानकारियाँ है भी नहीं लिखरा छिखरा हुआ है जैसे मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ अलवर की जो पांच तहसीलों में देवा के क्षेत्र में जो चा चाल रही है जो आंदोलन रहे हैं वो 1930 में तीन में फिर उसके बाद उन्नीस में और फिर उन्नीस सौ तो प्रमुख रहा है वो है अब उन्नीस के गजट्स अगर आप देखेंगे अलवर स्टेट के तो वो कुछ और कहेगा और अगर आप पब्लिकली लोगों से मिलेंगे उस जमाने के कुछ लोगों से तो कुछ वो बात अलग कहेंगे और अभी जो तीन या चार फाइल यहाँ क़रात लेखा गार में भी मौजूद है बीकानेर भी, भी चली गई है वहाँ अगर आप उनको पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल अलग चीज़ मिल कर के आएगी तो और हिजाइन की पर्सनल जो लाइब्रेरी है उसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ और चीज़ें मिल पाएंगी तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता था कि इस पर पूरी तरह से शोध की तरव हो लेकिन अगर आप कामा के इलाके में जाएंगे तो अला दीन खान साहब या जो लोक गायक निरासियों की ए, ए, है वो पूरी विश्लेषण करते हुए कई नई चीज़ों को लेंगे और अब जो आप जो विश्लेषण कर रहे हैं जो टायल साहब का पेपर या शायद जय जयपाल सिंह जी का पेपर था उसमें एक बहुत बड़ी कमी मुझे खट कि आप लोगों ने सारा पुराने पुराने जमाने की बात कही भाई आप उन्नीस से उन्नीस की बात उसी को ले आइए ना वो जो डायस्टिक चेंज हुआ है मेो कम्युनिटी में वो, वो लोग तो आप पब्लिक लीडरशिप तो करते नहीं या रिसर्च स्कॉलर वो जो चेंज हो रहा है उस चेंज के प्रति आप नहीं सतर्क नहीं और उसकी जानकारी जब तक आप नहीं पूरी तरह से लिख पाएंगे या उसको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे वो नहीं जैसे संगीत में मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ और संगीत में फूटा पार्टी और फूटाखाड़ पार्टी अपनी लोकप्रिय पार्टी और इस बात पर बहुत मूछों का सवाल हो जाता है और बड़ा पैसा खर्च हो जाता है गाँव में अगर शादी ग्याव में या और किसी मामले में हो और कोई समझदार साथी होता है तो वो अपने तरीके से सीजफायर करा देता है बीच का तोड़ करा देता है तो ये जो स्थिति है ये पहले नहीं थी ये संगीत दंगल की जो अलवर जिले की परंपरा थी उसको मेवाती में अब संगीत फूटा गाड़ पार्टी और फूटा उखाड़ पार्टी के रूप में परिवर्तित किया और उसमें जो वैश्ययें या या और गायिकाए नाचने और, तो गायन, गायन तो नाच ना और नाटक भी नहीं रहा नहीं जानता सिर्फ मोहपुर में एक हमारे वो जो सरपंच है उन्होंने एक नाटक ध्यान से लिखा और एक वो प्यारे लाल जो है हमारे उसने भी एक अभी एक नाटक फॉर्मली लिखा है ये स्थिति है आपकी और नाच के बारे में जो है वो दो नाचने वाले लोग हैं बाकी को ही लोग नाच का कलाकार नहीं है और संक्षिप्त नहीं है सर क्योंकि तो आप लोग ऑथरिटी हैं और मैं एक सामान्य आदमी और लेकिन मैं आपको तो उस रिसर्च की ओर प्रेरित जरूर कर सकता हूं तो ये जो है कि आपका बेवाती के जो लोकगीत है वो चलते चले गए और वो लोकगीत बाबा लालदास से होते हुए और सारे यहां तक तो चले आए लेकिन वो लोग की बिखरे चित्रे हैं कुछ इकट्ठे हो गए कुछ इकट्ठे नहीं हुए तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो उस चीज को आपको पकड़ना पड़ेगा। साथ ही आपको उस इलाकों में भी जाना पड़ेगा जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में दू तिजारा में विभोग जो है ये इंदो वो उसका पुराना महल है वहां गुजर जाति के लोग है लेकिन वो है तो नये संस्कृति का फिर यह आपका ख्याल से ये जो तिजारा में लोग साथ में ही बहुत बड़ी अपनी मस्जिद है ए, वो गांव तो उसमें उसको फिरोजपुर लू और तिजारा के जो चो, यानी चौदह किलोमीटर की जो एक साथ जोड़ है उसकी सामाजिक भौगोलिक और आर्थिक स्थितियों का अगर विश्लेषण जैसा की जयपाल सिंह जी ने इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से उभारा सैतान साहब ने उसको रिपीट भी किया है अपने पेपर में वो चीज है क्योंकि अगर नार को से उड़ के और आप सारे इस इलाके में इलाके में चले जाएंगे तो एक विशेषता के बारे में क्या से अगर लाल वादी तो क्या होगा और, तो और मेव टिक जाए या क्या से भाग जाए या मेव मरा जब चालीस जब चालीस हो जाए तो ये जो बात है इंस्टिंग ये, ये फेलोलॉजी क्यों उसके बीच में आई नीना जो है वो देर से दोस्त बनता और देर से भागता छोड़ता नहीं।, नहीं पैदा करता है, है, तिक, है कारण से रही या आर्थिक कारण से रही या सामाजिक प्रतिबद्धताओं से रही ये देखने की बात इसी के साथ साथ जब सुनी पैतालीस से मैं एक मिनट में खत्म कर देता हूँ साहब अपने ज्यादा बोलने की जरूरत भी लेकर भी लिख लेंगे तो ये जो सैतालीस से, से पिछासी के बीच में हमारे यहाँ जो पंजाबी और सिख इस सिखात के इलाके में आए खासतौर से अलवर और भरतपुर जिले में वो एग्रीकल्चरली एग्रीकल्चरलीवलप्ड मेयो पंचायत का डोमिनेशन है मेयो की संख्या ज्यादा है वह सरपंच बन गया वह प्रधान भी बन गया वी बन गया भले वो कामा में प्रधान बन गया एमएलए बन गया बन गया लेकिन उसका जोर नहीं बैठा उसकी जो कारीगर तो है ही और शुरूल कास्ट उसमें कोई है नहीं एग्रीकल्चर कास्ट है। कास्ट भी नहीं है मेरे में तो ये जो ये शुरू कास्ट न होने के कारण से जो तो कैंसर समाज की रचना का जो है तो जबकि पंजाबी और सिख जो है वो एग्रीकल्चरली डेवलप कर गया देव और कैम से पीछे रह और उसके जो आलसी पर...